पुराण उमा संहिता मृत्युकाल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं इसका वर्णन इसके पश्चात लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा मणिश्रेष्ठ पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी पार्वती बोली भगवान मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया किंतु प्रभो अब भी एक संशय रह गया है वह संशय है कालचक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है आयु का क्या प्रमाण है नाथ यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए महादेव जी ने कहा प्रिय यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु छह महीने के भीतर ही हो जाएगी शिव जब मुंह कान नेत्र और जिहवा का स्तंभन हो जाए तब भी छह महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए भद्रे जो रुरु के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता उसकी मृत्यु भी छह महीने के भीतर ही जाननी चाहिए जब सूर्य चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता उसे सब कुछ काला काला अंधकारा छन्न ही दिखाई देता है तब उसका जीवन छह मास से अधिक नहीं होता देवी प्रिय जब मनुष्य का बाया हाथ लगातार एक सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन एक मास ही शेष है ऐसा जानना चाहिए इसमें संशय नहीं है जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य एक मास तक ही जीवित रहता है इसमें संशय नहीं है त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन पंद्रह दिन से अधिक नहीं चलता मुँह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि छह महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी भामिनी जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी छह महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है इन चिन्हों से मृत्युकाल को समझना चाहिए सुंदरी जल तेल घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु छह मास से अधिक शेष नहीं है देवेश्वरी अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता पार्वती ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं भद्रे अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ सुनो देवी जब चंद्रमंडल या सुन्दर सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है अरुंधति महायान चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा अच्छा जिसे ताराओं का दर्शन न हो ऐसा पुरुष एक मास तक जीवित रहता है यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो मन पर मूर्ता छाई रहे तो छह महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है यदि उत्य नामक तारा का ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके रात में इंद्रधनुष और मध्यान्ह में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु छः महीने से अधिक की नहीं है यदि आकाश में सप्तर्षि तथा स्वर्ग मार्ग छायापथ न दिखाई दे तो कालाज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयुष्ठा महासी से समझनी चाहिए जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देख ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती है वह अवश्य छः महीने में मर जाता है यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु एक मास ही शेष जाननी चाहिए यदि गिद्ध कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही एक मास के भीतर ही मर जाता है इसमें संशय नहीं है